प्रश्नोत्तर दीप माला साधना जिज्ञासा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कैसी दृढ़ता होनी चाहिए समाधान मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए हम परमात्मा को पाकर ही रहेंगे उन्हें पाए बिना हमारी साधना से उपरत नहीं होंगे जैसे भगवान बुद्ध ने निश्चय किया था इतिहास ने शुष्य शरीरम त्वस्थित स्वगस्थ्य मांसा निलम प्रयान्तु अप्राप्य बोधम बहुकालसनात्दम चलिष्य इस आसन पर हम बैठ गए हैं तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए बिना उठेंगे नहीं इस ज्ञान को प्राप्त किए बिना हमारे बहुत से जन्म व्यर्थ ही बीत गए अब तो चाहे यह शरीर सूख जाए इसकी हड्डी मांस सब नष्ट हो जाए पर अपना कार्य किए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं आज के युग में शरीर के विषय में भले ही ऐसी धारणा न बनावे पर उनके समान निश्चय ही निश्चय की दृढ़ता तो रखनी ही चाहिए जिज्ञासा ऐसी कौन सी दृष्टि अपनाएं कि आध्यात्म कथा सुनने में चित्त लग जाए और सुनकर उसे भूले भी नहीं समाधान यहाँ पर सीधा सा गणित है कि आप उसे अपनी कथा नहीं मानते इसलिए उसमें चित्त लगाना कठिन लगता है समाचार पत्र जब किसी के सामने आता है तो सभी के लिए सभी समाचार एक समान नहीं होते कुछ लोग शेयर वाला पन्ना झट से पहले ही निकाल लेते हैं तो कुछ खेल पृष्ठ को ही देखते हैं और कुछ लड़ाई झगड़ा वाला ही देखना पसंद करते हैं क्योंकि जिसके अंदर जिसका अधिक महत्व है वह उसी को पढ़ना सुनना पसंद करता है और उसका विस्मरण भी नहीं होता मान लो आपने गुरुजी के कमरे के बाहर खड़े हैं गुरुजी किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह बात आपके कानों में थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है उसी समय आपको सुनाई दिया कि मेरे विषय में बात हो रही है तो कल्पना कीजिए कि आप उसे कितना तन्मय होकर सुनेंगे इसी प्रकार जब यह समझ में आ जाएगा कि यह आध्यात्म चर्चा मेरे विषय में ही हो रही है तो आपका मन उसको सुनने में लग जाएगा और आप उसे भूलेंगे भी नहीं जिज्ञासा यह कैसे समझे कि इंद्रियां हमारे वश में हैं? समाधान आपकी इंद्रियां वश में हैं या नहीं इसमें प्रमाण अपने अनुभव को ही मानना पड़ेगा कि शास्त्र में जैसा कहा है हमारी इंद्रियां क्या उसी के अनुसार विचरण करती हैं या अन्य प्रकार से ऐसा विचार करोगे तो स्वयं समझ जाओगे कि इंद्रिया वश में है या नहीं जिज्ञासा प्रतिकूल परिस्थिति में तो यह समझ में आता है कि जगत में धोखा है अनुकूल परिस्थिति में कैसे समझे कि जगत में धोखा है उस समय तो जगत में आनंद ही दिखता है समाधान परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल विचार करके देखा जाए तो जगत में धोखे के अतिरिक्त और है ही क्या प्रतिदिन आप अनुभव करते हैं कि भोजन करने पर तृप्त होती है पर यदि कल्पना मात्र से आपने भोजन किया तो आपको तृप्ति नहीं होगी तब आप विचार करेंगे कि यह भोजन सत्य था अथवा माया रचित इसी प्रकार संसार में तृप्ति के लिए आप जीवन लगा देते हैं और आज तक हमें संसार के भोगों से कोई तृप्त मिला ही नहीं इसका तात्पर्य हुआ कि भोग धोखा है यदि वे सत्य होते तो सच्ची तृप्ति देने वाले होते अतः जगत के भोगों में कहीं क्षणिक आनंद का अनुभव किसी को हो रहा है तो उसे भ्रम ही समझना चाहिए जिज्ञासा इस मायिक जगत से जागने की युक्ति क्या है समाधान इस विषय में दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए एक विचार और एक उसको धारण करने के लिए ताकत ताकत प्राप्त करने के लिए तपस्वी बनो इंद्रिय निग्रह पूर्वक शरीर शोषण ही मुख्य तपस्या है भगवान भाष्यकार ने भी गीता भाष्य में तप का यही अर्थ किया है तपस्या करो और भाव पूर्वक ईश्वर को पकड़ कर रखो ऐसा करने पर ही विचार को जीवन में धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त होगी सबसे पहले तो शरीर की नश्वरता का विचार करना चाहिए रोज कुछ काल ऐसा अभ्यास करो कि मेरा शरीर छूट गया है इसे लोग चिता पर जला रहे हैं मन रूपी नेत्र से शरीर को जलते हुए देखो और सोचो कि मैं शरीर को जलते हुए देख रहा हूं इसलिए मैं शरीर नहीं हूं इससे अलग हूं शरीर के जितने संबंधी हैं उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है ऐसा अभ्यास दीर्घकाल तक करने पर शरीर संबंधी मोह दूर होगा और देहाध्यास शिथिल हो जाएगा यह सत्य का अभ्यास है मैं कोई झूठ का अभ्यास नहीं बता रहा हूँ जो घटना घटने वाली है उसी का ध्यान करने को कह रहा हूँ